कैसे है आप? आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच का संवाद जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बहुत ही सुंदर सदउपेश उन्होंने इन सदउपदेशों में ही बताया है दत्तात्रेय जी के बारे में कि दत्तात्रेय जी किस प्रकार से शांत मना थे और उन्होंने अपने आसपास पास की अनेक वस्तुओं से बहुत कुछ सीखा था और उसी क्रम में आज बता रहे हैं दत्तात्रेय जी के ही मुख से कहलवा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर श्लोक जहाँ पर वो कह रहे हैं सुखमेंद्रिय कम राजन स्वर्गे नरक एव जाम यद्यथा दुखम तस्मान छेत तद हे राजन देहधारी जीव स्वर्ग या नर्क में स्वतः दुख का अनुभव करता है इसी तरह बिना खोजे ही सुख का भी अनुभव करता है इसलिए बुद्धिमान और विवेकवान व्यक्ति ऐसे भौतिक सुख को पाने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करता बहुत ही सुंदर श्लोक है बहुत ही काम का श्लोक है यहां पर बताया गया कि जो देहधारी जीव है ना वो स्वर्ग में रहे या नर्क में रहे या इस भूमंडल पर रहे कहीं भी क्यों ना रहे उसे जो दुख मिलते हैं ना उसके लिए वो यत्न नहीं करता सीधी सी बात है हम अगर अपने आप को देखें तो क्या हम दुख को पाना चाहते हैं नहीं पाना चाहते कोई व्यक्ति दुख नहीं पाना चाहता हर व्यक्ति दुख से छूटना चाहता है हर व्यक्ति छुटकारा पाना चाहता है और इसी क्रम में लोग चाहते हैं कि हम मुक्ति को प्राप्त करें मोक्ष प्राप्त करें ताकि हमें कभी भी कोई दुख ना मिले हम्म लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमें दुख मिले तो भी तो दुख मिल ही जाते हैं शरीर का दुख बीमारियां अपने आस के लोगों का दुख बच्चों का दुख पति का दुख पत्नी का दुख माता का दुख पिता का दुख दुखी दुख है ना तो ना चाहते हुए भी सुबह से लेकर रात तक ना जाने कितने दुखों को हमें अंगीकार करना ही पड़ता है हमने चाहा नहीं लेकिन वो आ गए हमारे जीवन में तो ये तो हम अपने आसपास पास रोजमर्रा की जिंदगी में देखते ही हैं लेकिन अगर कोई स्वर्ग चले जाए तो क्या सोचते हैं आप स्वर्ग में दुख नहीं है अगर ऐसा होता तो स्वर्ग के राजा इंद्रदेव क्यों मारे मारे फिरते क्यों राक्षसों से डरते या लड़ाइयों से डरते क्यों उपाय पूछते यहां वहां जाकर के कि कैसे अपने राज्य को फिर से पाया जाए यानी कि स्वर्ग भी दुखों से अछूता नहीं है और वो भी क्यों ना वो इस ब्रह्मांड का ही तो एक भाग है ब्रह्मांड के परे तो नहीं है जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वो माया के अधीन है सीधी सी बात है तो ये जो चौदह भुवन है जिनमें से एक पृथ्वी है वो सब माया के अंदर में है ब्रह्मांड के अंदर में है तो स्वर्ग भी ब्रह्मांड के अंदर में है इसीलिए वहां दुख है वहां सुख भी है थोड़ा ज्यादा जीवन है और सुख की मात्रा हमें लगता है कि अधिक है हमें लगता है शायद वहां दुख नहीं लेकिन ऐसा नहीं दुख है देखिये इस श्लोक में कहा गया है कि देहधारी जीव स्वर्ग या नर्क में स्वतः दुख का अनुभव करता है सुख मेंद्रिय राजन स्वर्गे नरक एवं यानि स्वर्ग में भी दुख है और नरक में भी दुख है नरक तो है ही दुखों का आगार हुँ? हजारों तरह के नरक हैं हजारों तरह के नरक और उनको भोगने के लिए यातना शरीर मिलता है तो वहां सुख मिलेगा ये सोचना ही बेकार है वहां तो है ही दुख की नगरी दुख ही मिलेगा वहा दंड दिया जाता है तो हम नहीं चाहते हैं मगर हमें नर्क मिले अब आप ये बताइए कोई इंसान जो पाप करता है क्या ये सोचता है कि इसके बदले में मैं नर्क जाऊंगा अगर कोई उसे बता भी दे तो भी वो विश्वास नहीं करता है है ना और अगर मान लीजिए कोई विश्वास कर भी ले कि हाँ इसका नारकीय परिणाम होगा तो भी वो सोचता है कि अरे जब होगा तब देखा जाएगा और किसने देखा है स्वर्ग किसने देखा है नर्क कोई कोई तो यह भी कह देता है अजी पृथ्वी पर ही है स्वर्ग और पृथ्वी पर ही है नर्क हम्म यही दिखता है जी स्वर्ग नर्क हुँ? तो स्वर्ग भी है और नर्क भी है हमारे शास्त्र बता रहे हैं और वहां अपने आप दुख का अनुभव एक जीव करता है देहधारित जीव है ना देह धारण करनी पड़ती है चाहे स्वर्ग जाइए चाहे नर्क जाइए और इसी तरह बिना खोजे ही सुख का भी अनुभव होता है यानि जहां पर सुख है वहां दुख है और जहां दुख है वहां सुख भी है किसी ने खोजा नहीं लेकिन कोई सुखद समाचार मिल जाता है शरीर का सुख मिल जाता है ठीक से नींद आ गई बीमारियां दूर हो गई ना जाने कितनी तरह के सुख और वास्तव में देखा जाए तो ये जो सुख है ये है क्या दुखों से छुटकारा मिल गया तो लगा बड़ा सुख है एक बीमारी थी बीमारी से छुटकारा मिला लगा आ ऐसा तो सुख ही नहीं हम्म तो क्या है सुख की प्रकृति भी और अगर कुछ सांसारिक मिला नौकरी मिली ब्याह हुआ बच्चे हुए तो वो सुख कहाँ है अगर कोई व्यक्ति उसमें सुख देखता है तो वो तो बहुत ज्यादा अज्ञान में है वहां सुख नहीं है वहां है भुलावा छलावा है ना यानी इतना टेम्प्रेरी है इतना टेम्प्रेरी है कि अगर आप वाकई इस पर मनन करें तो बहुत अच्छे अच्छे निष्कर्षों पर चले आएंगे तो इसीलिए देहधारी जीव बिना यत्न के दुख और सुख दोनों का अनुभव करता है इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है और जिसको विवेक मिल गया है गुरुदेव से साधुओं से शास्त्रों से वैष्णवों से वो व्यक्ति ऐसे भौतिक सुख को पाने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करता क्यकी उता मद्र तृप्ती पीचे आपण जीवन क्यू गवा अगर सुख है दुःख भी और दुःख हुख भी है और आपण आपण दोन इस केली मे इतना ज्या प्रयास क्यू करू जैसे की हम आजकल देखते आपल्या आसपास की बच्च पढाई करते पडतेही चले जाते बाईस सर्व पच्चीस सर्व तीस सर्व उमर होती है वो पढ़ते ही चले जाते हैं पढ़ते ही चले जाते हैं और सपने बुनते रहते हैं कि अब मुझे ये नौकरी मिलेगी ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा तो ये प्रयास बुरा नहीं है लेकिन 30 साल जिंदगी के समाप्त हो गए भजन नहीं किया क्योंकि हमें ये सिखाया गया कि पहले सेटल हो जाओ पहले अच्छी पढ़ाई करो फिर अच्छी नौकरी करो फिर अच्छी पत्नी या अच्छा पति लाओ उसके बाद ऐसे नहीं अभी अच्छे बच्चे भी पैदा करने हैं अरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा उनको पालो पोसो अरे पढ़ाओ लिखाओ अब ब्याह कर दो अब अब वो छोटे छोटे बच्चे आ गए उनके उन्हें कौन संभालेगा तो इस तरह से जो है जिंदगी तमाम हो जाती है खत्म हो जाती है इसीलिए यहाँ कहा गया की मनुष्य को इंद्र तृप्ति के पीछे अपना जीवन बेकार नहीं गंवाना चाहिए और ये शिक्षा दत्तात्रेय जी ने अजगर से प्राप्त की है जो लेटा रहता है है ना अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम दास मलुका कह गए सबके दाता राम अजगर देखिए कितना खाता है, है ना लेकिन क्या वो शिकार के पीछे भागता है दौड़ता है क्या शिकार के पीछे उसका शरीर इतना मोटा होता है इतना भारी होता है वो कि वो बस एक जगह पड़ा रहता है तो क्या वो भूखा मर जाता है क्योंकि भूख तो उसी की जाती है न जो प्रयास करता है अपने शिकार को पकड़ने का दौड़ेगा भागेगा खोजेगा ढूंढेगा पकड़ेगा लाएगा परंतु अजगर तो एक ही जगह लेटा रहता है लेकिन तो भी कितने वर्ष जीता है तो बिना खाए तो जीता नहीं है न तो अपने आप जो खाना भगवान उसके पास भेज देते हैं उसका शिकार उसको वो खा लेता है लेकिन प्रयास नहीं करता है और पंची पंछी कौन सी नौकरी करने जाते हैं किसी सेठ की नौकरी करते हैं क्या ना पंची किसी सेठ की नौकरी करते हैं ना अजगर किसी की नौकरी करता है दोनों ही मगर पेट भर के खाते हैं कई बार मैं सोचती हूं कि, कि किसने दाने फैलाए होंगे क्या कोई जाकर के इन पंचियों के लिए दाने गिरता है और क्या इतनी मात्रा में दाने डाल देता है कि सारे पंछी उसे खा के तृप्त हो जाते हैं तो उत्तर है नहीं ऐसा नहीं होता है मनुष्य तो इतना स्वार्थी है कि अपने घर में सुख लाने के लिए शांति लाने के लिए और किसी किसी ग्रह का निवारण करने के लिए पंछियों के आगे दाने डाल देता है लेकिन भगवान ऐसे नहीं है भगवान ही की संतान है समस्त जीव और भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं सबकी हाथी से लेकर चीटी की सबकी व्यवस्था भगवान ही करते हैं जो इस बात को समझ लेता है तब फिर वो भौतिक जीवन यानी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जिसे लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में उसको बढ़ाना नहीं चाहता स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए वो कोई प्रयास नहीं करता है वो उच्च विचार रखता है वो शास्त्र अध्ययन करता है विवेकवान जीव कृपा प्राप्त जीव वो शास्त्र अध्ययन करता है वो भगवत कथा में आनंदित होता है क्योंकि भगवत कथा में आनंद लेना ही भक्ति की निशानी है तो ऐसा जो विवेकवान व्यक्ति है वो कभी भी भौतिक सुख को कोई प्रयास नहीं करता दौड भाग नहीं करता ये नहीं करता कि ठीक है जहां मेरी नौकरी लगी या जो मुल है मुगे है हैलि अब जब की मेरी उम्र पैतालिस वर्ष की हो गई है मुना पडे थोडा और पढूंगा और, और थोडा और जो है प्रयास करूंगा तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी मेरा इनकम बढ़ जाएगा पर यह हम भूल गए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी उत्तरदायित्व भी बढ़ जाएगा और जो समय थोड़ा बहुत निकल भी रहा था हरी नाम के लिए भजन के लिए तो वो भी समाप्त हो जाएगा है ना यानी मुझ पर मेरी आत्मा पर पूरा पूरा अधिकार हो जाएगा उस सेठ का जिसने मुझे नौकरी दी जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ थोड़ा सा पैसा बढ़ा उस पैसे को भोगने के लिए समय मेरे पास नहीं है तो क्या करें तो मेरे बच्चे भोगेंगे बस आ गए भ्रम में मैं और मेरा में जीवन तो निकल गया जीवन निकल गया आंख मुंदेगी आँख बंद होगी सब समाप्त हो जाएगा राजार जे राजपाट जैनो नटुआार नाट देखते देखते कि चुना रहे राजा का जो राजपाट है वो भी ऐसा है जैसे कोई नट नाच रहा है धीरे धीरे धीरे सब समाप्त हो जाता है कितने ही राजे कितने ही महाराजे कितने ही रजवाड़े सब समाप्त हो गए कहां हैं वे लोग कहीं नहीं इतिहास के पन्नों में दफन हो गए और हम इतिहास पढ़ते हैं उन्हें जानने के लिए वो इतिहास बन गए लोग कई बार ये कहते हैं कि वो इतिहास लिख गए ये तो सिर्फ सुंदर बोली है और क्या है कुछ भी नहीं वास्तव में हम ये नहीं देखते हैं कि इतनी शानदार सभ्यताएं भी समाप्त हो गई ये शरीर ना जाने कब चला जाए ये दगाबाज है कभी भी जा सकता है मुंह मोड़ सकता है छूट सकता है इससे पहले कि ऐसा हो मैं अपने भजन में सिद्धि प्राप्त कर लू मैं अपने स्वरूप में पूर्ण रूपेण अवस्थित हो जाऊं मैं अपने अभीष्ट को प्राप्त कर लू मैं अपने ठाकुर जी को प्राप्त कर लू उनकी प्रेम भक्ति प्राप्त कर लू लेकिन हम सोचते हैं कि हम अपनी प्रयास से ऐसा कर पाएंगे, परंतु याद रखिये भगवान की कृपा के बिना ना तो मोह ही दूर होता है ना माया ही छूटती है जैसे कि रात के समय घर में कोई दीये की बातें करता रहे दीपक ऐसा है दिया ऐसा है दिया वैसा है पर बातों से क्या अंधेरा दूर होगा नहीं होगा ऐसे ही कोई वाचक कोई कथावाचक ज्ञान में कितना ही निपुण क्यों ना हो पर वो संसार सागर को पार नहीं कर सकता है ना भगवान की शरणागति के बगैर संसार सागर को पार करना असंभव है असंभव है जैसे कि कोई एक दिन दुखिया भोजन के अभाव में भूख के मारे बहुत दुखी हो रहा है और कोई व्यक्ति कहे चलो मैं तुम्हारे घर में कल्प का चित्र बना देता हूँ है ना पारस पत्थर का चित्र बना देता हूं तो क्या उस चित्र से उसकी विपत्ति दूर हो सकती है नहीं तो फिर सिर्फ बातों से मोह नहीं मिटता है मोह मिटता है भगवान की कृपा से और कृपा प्राप्त होती है भजन करने से याद रखिए